सर्वप्रथम आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद देता हूँ की आप यहाँ पर भगवान हरि की चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं आप सभी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालकर आए हैं इसमें आप सभी को विशेष धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुझसे काफी बड़े हैं, मेरे माता पिता की उम्र के हैं। है तो सभी लोगों सभी सभी के चरणों में मेरा प्रणाम आज हम लोग भगवत चर्चा करने वाले हैं लेकिन भगवत चर्चा जो है वो तो भक्तों के चर्चा से अभिन्न है इसलिए आज पांडवों के जीवन की के विषय पर चर्चा करेंगे आप सभी लोगों पांडवों को पांडव पांडव के बारे में सुना है से से कथा प्रारंभ कर रहा महाभारत का युद्ध हो गया पांडवों ने कौरव को परास्त कर दिया और युधिष्ठिर महाराज राजा बंदे वाले थे बने नहीं थे बंदे वाले।, वाले थे उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह विचार किया कि अब मेरा कार्य हो गया है अब मुझे चलना चाहिए द्वारका चार महीने से भगवान हस्तिनापुर हस्तिनापुर में रुके थे तो भगवान के बहुत सारी पत्नी आधी द्वारका वन का इंतजार कर रहे थे तो भगवान ने विचार किया कि अब मुझे चलना चाहिए तो भगवान रथ पर बैठे और भगवान चलने के निकल पड़े उस समय उनती महारानी पांडवों की तो जननी है वो कुंती महारानी भगवान को रोकती और भगवान को प्रणाम करती है तो भगवान कहते हैं प्रणाम की परी हुआ तो कुंती कहती है कि आपको प्रणाम नहीं करू किसको प्रणाम करूँ आप भी आप मुझे बुआ बोलते आप आपका मेरा वो संबंध है लेकिन वास्तव में आप कौन है मैं जानती हूँ आप पूर्ण पुरुषोत्म भगवान श्री कृष्ण है इस सृष्टि के इस सृष्टि को निर्माण करने वाले मेंटेन करने वाले, इसका सम्मान करने वाले आप इसलिए मैं आपको प्रणाम करता कुंती महारानी एक स्त्री है वास्तव में समस्त ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को शास्त्रों का ज्ञान कम होता है लेकिन ऐसी बात कुंती महारानी की शिक्षा श्रीमद भागवत में बहुत तो मतलब सबसे पहली जो स्तुति है श्रीमद भागवत में कुंती महारानी की कुंती महाराणी कुंती महाराणी ये जो स्वीकार किया है भगवान के लिए इसको कुंती कहा जाता है तो कुंती भगवान को प्रणाम करती करती स्तुति और याद करती है कि हे प्रभु कितने बड़े बड़े संकटों से आपने मुझे बचाया है एक तो मैं एक तो मैं बहुत जल्दी विधवा हो गई विधवा होने के बाद दुतराष्ट्र महाराज और उनके पुत्रों दृतराष्ट्र ने हमें आश्रय तो दिया लेकिन उनका और उनके पुत्रों ने हमेशा में मारने का प्रयास किया हमेशा छल कपट किसी किसी से हमें बहुत महाराणी याद तो कर दिया तो भीम को विष पिलाकर भीम को विष पिलाकर उन्होंने समुद्र में डाल दिया और समुद्र में समुद्र में डाल देने के बाद भीम किसी तरह से भगवान की कृपा से नागलो में पहुंची और नाग लोगों ने स्वागत किया सारे नागों ने उसको डस लिया। तो जो भग, भग भी, भग जो विष पिया था वो सारा विष नागों के रसके से बाहर आ गया, निकल गया और भीम फिर से होश में आ गया होश में आ गया तो भीम ने देखा मैं कहा हूँ तो पता चला की वो वरुण लोक में है तो सबने उसको पूछा की तू है कौन मैं कुंती मैं कुंती नंदन हूँ जैसे कुंती नंदन के नाम सुना तो वरुण ने उनको प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया छोटे से भीम थे लेकिन उनको फिर वरुण देव जी ने दस, दस, प्यार, दस में उनको ऐसी पिला दिया, जिससे भीम में दस हजार हाथियों का बल आ गया एक एक कटोरे में एक एक हजार हाथियों का बल ऐसे दस पिला दिया और भीम अधिक बलशाली होकर फिर से लोट पड़ा उसके बाद जब पार, जब पांडव लोग बड़े हुए जब पांडव लोग बड़े हुए उस समय भी लक्ष्य लक्ष्य लाक्षाग्रह बनाकर उनको मानना चाह पारिवारिक व्यर्य था उन दोनों कौरव और पांडव में तो कुंती मारणी याद करती कैसे कैसे आपने हमें रक्षा की थी एक बार की घटना है कि पांडव वन में थे वनवास हो गया था उनको और दुर्योधन के घर पे दुर्योधन के पास दुर्वासा ऋषि आए थी अब ये दुर्वासा ऋषि जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और जल्दी क्रोधी भी होते हैं तो दुर्योधन ने कहा दुर्योधन ने उनकी अच्छे से एक रिक्वेस्ट किया कि प्रसन्न है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ की पांडव लोग थोड़ा नजदीक नहीं वन में है तो आप लोग पांडव के, के पास चले जाइए चार बजे के बाद चले जाइए शाम के समय चले जाइए तो उस वो, उनको भी थोड़ा अवसर प्रदान कीजिए कि आप लोग वो आप लोगों की सेवा कर ऋषि अपने सहित पर साधु ने दिया था तो वो वो घड़े से सब लोगों के लिए अन, अन्न अपने आप बन जाता थी लेकिन यदि वो खा ले उसके बाद कुछ उस दिन अक्षय पात्र काम नहीं करेगा और दुर्योधन ने एकदम बिल्कुल उन लोगों को उस शाम के समय पर तो युद्धि हम लोग जरा नहा कर आते तो हमारे खाने पीने का प्रबंध करोगे और दुर्गाषि अकेले तो आए नहीं थे दस हजार शिष्यों के साथ आए थे अभी आपके यहाँ पर अचानक से दस लोग आ जाए और आप लोगों ने बोला की माताओं दुर्गा प्रसाद बनाई तो आप अगर दस पचास करेंगे तो बोलेंगे बाप बहुत बड़ा संकट आ गया और जब वहां पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और जैसी स्मरण किया से द्रौपदी को घोड़े से आते मतलब घोड़ा घाड़ी की आवाज आ गई तो भगवान अपने रथ पर रथ पर से आ रहे थे और बापे आके वहां पर द्रौपदी कृष्ण द्रौपदी का नाम था कृष्ण मुझे बहुत भूख लगी है लोग भूख भूख है है तो टेंशन और भी लगी कुछ नहीं है मेरे पास इतना बड़ा संकट में बड़ा पड़े और आपको लगी है तब भगवान ने कहा द्रौपदी जरा जा जाओ और अक्षय पात्र ले आओ उसमें एक शाख का टुकड़ा पड़ा है बोला नहीं है मैं खा चुकी हूँ कुछ नहीं पड़ा तो जाओ ले आओ तो जब द्रौपदी लेकर आती है तब भगवान उसमें से एक शाप उसमें शाप का एक टुकड़ा रहता है वो लेके खा लेते हैं तो जैसे ही भगवान खा लेते हैं उस समस्त समस्त संसार तो तो और ये जो दुर्वास ऋषि नहा रहते, रहते। जैसे नहा कर बाहर आते बोलते पेट भरा हुआ है आपका हाँ पेट भर गया है तो दूसरे से बात करते कि अरे बापे तब बोलते हैं अरे वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा प्रबंध किया होगा खाने का और यहाँ पे हम लोग पेट भर गया है और इतना पेट भर गया कि हम लोग एक, एक दाना हजादारी खा सकते हैं और ऐसे समय में यदि हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो और कुछ खाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा बाप क्या करे भाग चलो <laughs> भाग चलो कुछ लोग आकाश में जाओ उसमें पानी गायब हो जाओ अपने सिदिया इस्तेमाल करो क्यूँकी पांडव है भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त है लोग इनसे पंगा नहीं ले सकते एक बार पहले अमरीश महाराज से सुदर्शन पीछे पड़ गया था अब हमें और यहाँ पर कृष्ण द्रौपदी से यहाँ पे कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं टेंशन मत लेना है सबका पेट भर गया और भीम देना जाओ और दुर्ग को बुला बुला के लेके आओ क्या प्रभु तो यहाँ पर खाने पीने का कुछ है नहीं और अब उनको बुलाकर करेंगे क्या? ये तुम लेकिन जाकर ले आओ तो भीम जाते हैं गंगा के तट पर जाते हैं देखते हैं कि सब लोग हैं कि नहीं कहा गए बुलाने के लिए जाते हैं तो कोई उनको बताता है ये तो सब भाग गए कोई आकाश में उड़ गया कोई पानी में चला गया कोई धरती में समा गया इस तरह सब गय हो गए <laughs> तो तरह से कुंती महारानी याद करती है कुंती महाराणी याद करती किस तरह से दुर्योधन ने कपट के माध्यम से लाक्षाग्रह बनाया और लाक्षाग्रह में उनको मारने का बहुत बड़ा प्रयास था लेकिन किसी तरह से विदुर जी की सहायता से उन लोगों को पहले ही पता चल गया और वे लोग किसी तरह से बच गए भगवान की कृपा से बच गए फिर कुंती याद करती है किस तरह से द्रौपदी का वस्त्र हुआ था तो कुंती महाराणी याद करती है वैसे भगवान से कह रही है वो कुंती भगवान रथ बैठे हैं भगवान द्वारका के लिए निकल रहे हैं और कुंती महाराणी उनको रोक कर कह रही है उनको याद करे उनको धन्यवाद दे रही है कोई अगर हमें सहायता करता है तो हमें उनको उसका धन्यवाद देना चाहिए विचार कर सामान्य व्यक्ति भगवान हमें हमें ऑक्सीजन हमारे नाता तो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है हमें खाने को दे रहे पीने को दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हमें उनका धन्यवाद नहीं देना चाहिए देना चाहिए तो कुंती महाराणी हमें सिखा रही है और कितने भी संकट आ जाए हमें भगवान भगवान को नहीं बोलना चाहिए तो कुंती महाराणी याद कर रही है कि प्रभु मुझे याद है मुझे याद है कि द्रौपदी जब किसी तरह जब पांडवों को कपट द्वारा हराया गया था और पांडवों ने जब द्रौपदी को दाव पर लगाया था जैसे वैसे तो द्रौपदी दाव पे लगाने वाली वस्तु थी नहीं लेकिन द्रौपदी को दाव पर लगाया गया जबरदस्ती लगाया गया और जब वो हार गए तब दुशासन ने उसको भरी सभा में लाकर लग्न करने का प्रयास किया था मुझे याद है तब द्रौपदी द्रौपदी सबसे भीख मांग रही थी कि मैं आपके घर की कुल वधु हूँ विष्णव से कहती है युक्राष्ट्र से, से महाराज से कहती है मुझे बचा लीजिए मैं आपके घर की कुल वधु हूँ मुझे इस तरह से नग्न होने होने से आप कैसा देख सकते हैं आपको शर्म नहीं आती कहा आपका घर को कहा मैं आपका विदोजी से कहती है और अपने पति पांच पांडव जो पांच पांडव संसार में उनके जैसा योद्धा कोई है नहीं धारी अर्जुन धारी भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर महाराज उनके जैसा भी कोई योद्धा था, था क्या वो अकेले पांच सारे संसार के लिए काफी थे लेकिन वे आज में हाथ धरे बैठे हुए थे उनकी पत्नी वापस धरना हो रही थी और कुछ नहीं करते थे तब द्रौपदी को याद आया कि उसके गुरु ने उसके गुरु जी दुर्गा ऋषि ने कहा था कि बेटा जब भी तुझ पर बहुत बड़ा संकट आ जाए तो कृष्ण को याद करता। तो करता ने एक हाथ से, एक हाथ साड़ी पकड़ी थी और एक हाथ से कृष्ण को बुला ली थी कृष्ण कृष्ण, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो लेकिन कृष्ण आष्ण को चाहिए संपूर्ण समर्पण फिर द्रौपदी ने विचार किया कि इस दुशासन के पास दस हजार हाथियों का बल है मैं अबला स्त्री क्या इससे क्या इससे लड़ सकती हूँ चलो उसने अपना दोनों हाथ उठाकर पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया हे hey प्रभु मेरी लाज रखो मेरी लाज रखो प्रभु लाज रखो तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अवतार ले लिया इतने सारे अवतार लेते हैं प्रहलाद नरसिंह का अवतार ले लिया धुर्ग के लिए भगवान हरि के रूप में आ गए गजेंद्र के लिए गजेंद्र के लिए दौड़ पड़े तो उसी तरह से अपने भक्त सन सर। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाल बचाने के, के लिए साड़ी का अवतार ले लिया दुस्सरा सन खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है बोल रहा है सारी में नारी है कि नारी में सारी है कि सारी ही सारी है कि नारी ही नारी, नारी है। क्या है ये कौन है ये इसके इसके शरीर में से साड़ी कैसे निकल रही है और दस हजार हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बेहोश हो के गिर गया और तब कुछ भगवान की स्तुति में याद करे कि किस तरह से आपने हमारी पक पक में रक्षा की है तो कुंती महाराणी कैसी है प्रभु तो आप अभी आप जा रहे हैं आप आपने हमारा जीवन अभी ऐसा कर दिया कि हमें हमारे जीवन में संकट नहीं हमारे सारे शत्रु सारे भर गए अभी हमारा जिनमें कुछ है नहीं इसलिए आप जा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि मुझे पग पग पर संकट आ जाए क्यूँकि पग पग पगे आप इसलिए मुझे पद पद पर संकट चाहिए कि हम लोगों में किसी में ऐसी हिम्मत है कि भगवान से बोले भगवान क्षण क्षण मुझे संकट दे दो इतने शक्ति सामर्थ्य हम लोग में है बोलने के सामर्थ्य नहीं है भगवान को दीजिए हम तुम हमारा कृष्ण में इतना प्रेम नहीं है जब कृष्ण में प्रेम हो जाएगा जब हमें पता चल कि संकट आएगा तो कृष्ण मिलेंगे तो ऐसे संकट हमें चाहिए तो कुंकी महाराणी इस तरह से भगवान से बात करती हैं और कह और इस तरह से करते करते फिर युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं युधिष्ठिर महाराज आके कहता है, प्रभु थोड़ा रुक जाइए ना थोड़ा थोड़ा दो छा महीने और रुक जाइए दो छा दिन और रुक जाइए थोड़ा और रुक जाइए तो भगवान श्री कृष्ण सबकी बात मानते कु महारानी फोर्स कर रही थी सबकी बात मानते हुए कुंती महारानी और दूतराज सारे पांडवों की बात मानते हुए भगवान श्री कृष्ण थोड़े दिन और रुक जाते हैं ऐसे से रखी उनका एक और काम बाकी था भगवान का युधिष्ठिर महाराज को युधिष्ठ महाराज ने युद्ध में युद्ध तो जीत लिया था पांडवों ने लेकिन युधिष्ठिर महाराज को एक शोक हो गया था सदमा लग गया था सदमा क्या था कि मेरे कारण इतने लोगों का सम्मान हो गया मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए तो उस मरे हुए लोगों का जो पाप तो मेरे सर पर है ऐसा युद्धिष्ठी महाराज सोच रहे थे वास्तव में धर्म युद्ध था भगवान की इच्छा से क्यों युद्ध था भगवान की इच्छा से कि जो भी कार्य है युग महाराज ने तो भगवान के आगे का पालन किया युधिष्ठिर महाराज तो सही थे धर्म अपने धर्म में चल रहे थे लेकिन युधिष्ठिर महाराज शोक के कारण रो रहे थे तो फिर वेदन से उनको समझाने लग गए वहां पर सारे गए अरे युधिष्ठिर महाराज राज्य स्वीकार कीजिए आप अभी युद्ध हो चुका है तो अभी आप राज्य स्वीकार कर लीजिए आप राजा है विश्व तक ने कहा कि आप राजा है दु, दु, दुर्योधन तो ने खुद कहा था युद्धिष्ठी राजा है मृदस्तर उसने कह दिया कि युद्धा है तब सारे ऋषि मुझे समझा रहे थे समझा रहे थे, और भी कई ऋषि ने ने वो समझा समझा रहे रहे थे, भगवान हैं, आप कर लेकिन इन सब के कहने के बावजूद भी युद्धि महाराज तो अपने शोक शोक में पड़े हुए थे नहीं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है उसका पाप परिवार तो हो ही नहीं सकता तब सब ने कहा आप युद्ध महाराज आपको मेरी बात हमारी बात पर विश्वास नहीं है हम की बात पर विश्वास नहीं है लेकिन आपको भीष्मिता पर विश्वास है तो मैं हाँ। पर तो पूर्ण विश्वास है कैसे क्योंकि विष्ण पिता पहले का तो 400 सौ साल से जी रहे थे और युद्ध महाराज को पता था कि विष्णु पितामा सारे सारे धर्मों के ज्ञाता है वे धर्म भागवत धर्म स्त्री धर्म क्षत्रिय का धर्म क्या है ब्राह्मणों का धर्म क्या है सब प्रकार के धर्मों के महाराज विष्णु पितामा ज्ञाता थे तो सबका यह निर्णय हुआ कि सबका यह निर्णय हुआ कि युधिष्ठिर महाराज विष्णु पितामा को जाके मिलेंगे तो सब लोग सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे ऋषि वहां पर चले गए पे? कुरुक्षेत्र में पे भिष्णु पितामा बानवों की सया पर पड़े हुए थे तो उस समय वहाँ सब लोग गए और सब में महाराज महाराज उधिष्ठिर ने, ने, ने पांडवों ने सब सब ने भगवान श्री कृष्ण ने भीष्णु भी भी भी पितामा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महाराज उधिष्ठिर भी भीष्म को बहुत सारे प्रश्न पूछते विविध धर्मों के बारे में प्रश्न पूछते हैं और विष्ण पितामा उत्तर देते हैं तो वो सब महाभारत में है उसके बाद सारे धर्मों के बताने के बाद विष्ण पितामा कहते हैं मैं तुमको एक बहुत विशेष बात बताना चाहता हूँ और तो विशेष बात यह है कि तुम राज्य स्वीकार कर लो क्यूँ युद्धिष्ठ महाराज कहते क्यू क्यूँकी ये कृष्ण की इच्छा है कृष्ण की इच्छा है तो क्या कृष्ण तो हमारा रिश्तेदार है कृष्ण क्यों कृष्ण की इच्छा कृष्ण की बात मैं क्यों विष्णु पिता लगे कि जिस कृष्ण को तुमने अपना सारथी बनाया तुमने उसको अपना संदेशवाहक बनाया तुमने उसको अपना दूत बनाया तुमने उससे इतने सारे काम करवा दिए वो श्री कृष्ण जानते हो कौन है वो श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि और शिव का शिव के स्वामी है वो श्री कृष्ण समस्त पृथ्वी के समस्त जग के रचयिता है वो साक्षात सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडेड है वो परमेश्वर है यहाँ बहुत सारे संसार में ईश्वर है लेकिन भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है कौन रहे? बता रहे है विष्णु पितामा तो बता रहे हैं युद्ध महाराज सब पांडव याद कर रहे थे कि सर में सब भगवान की बता रहे हैं कि देखो कौन है ये इसको उनको समझो ब्रह्मा शिव किंकर दास है इस तरह से फिर उन लोगों ने स्वीकार कर लिया युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की बात को स्वीकार कर लिया और राजा बन गए और युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर राज्य किया बहुत सुंदर जिस तरह से राम राज्य की प्रशंसा की जाती है उसी तरह से महाराज प्रशंसा प्रशंसा की की की जाती है। के के की जाती है है महाराज फिर कुछ कुछ समय समय के समय के बाद युद्ध भगवान श्री कृष्ण स्वधाम अपने जाने का समय आ गया भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका चले गए द्वारका में कुछ समय रहे और वहां से फिर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम नित्य धाम वैकुंड वैकुंठ जाने का निर्णय कर चुके थे इसका अर्थ है कि भगवान के चरण कमल स्पृथ पर भगवान यादव लीला एक सौ वर्ष भगवान इस पृथ्वी पर रहे थे भगवान ने अपनी बहुत सारी विविध विलाये की अपने भक्तों का पोषण किया असरों का असरों का वध किया और अब भगवान जाने जाना चाहते थे लेकिन एक कार्य बचा था यह जो कुल का विनाश, भगवान के अपने व्यक्तिगत परिवार का विनाश बचा था किसी तरह से ऋषियों के माध्यम से शाप देकर भगवान ने अपने परिवार का विनाश करा दिया और विनाश कराकर फिर भगवान प्रभाष क्षेत्र से भगवान अपने धाम में चले गए उसके बाद जब ये खबर बहुत समय से भगवान के विषय में खबर नहीं आ रही थी की भगवान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसलिए महाराज ने अर्जुन को भेजा अर्जुन जरा द्वारका जाओ पता तो लगाओ कि भगवान कर क्या रहे हैं तो जब अर्जुन बाहर चले गए तो अर्जुन ने देखा कि तो, तो सब सब युदुवश का विनाश हो गया है भगवान अपने धाम चले गए तो मुझे बताया था तो नहीं इतना बड़ा इतना बड़ा कपट मेरे साथ हुआ भगवान श्री कृष्ण जो मेरे प्रियतम है जो मेरा सखा है जो मेरा सब कुछ है वो बिना बताए मुझे मुझे छोड़कर चलेगा तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ और अर्जुन को अपने गांधी गांधी पर बहुत भरोसा था लेकिन वो वो भरोसा वो जो कॉन्फिडेंस था वो सब खत्म हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही नहीं रहे तब उनको तब अर्जुन को पता चला की मेरे अंदर जो बल था वो भगवान का दिया हुआ था मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है मैं अगर सामर्थ्य नहीं था कि मैं महाभारत जीत सकूं, लेकिन लेकिन भगवान नहीं नहीं अब मेरे मेरे अंदर अंदर। गांधी तो है, वो बल एक छोटी सी घटना भी हो गई थी कि आदिवासी लोगों ने अर्जुन हरा दिया जिस अर्जुन ने विश्व पिता आदि लोगों की हरी बोल कर दिया उन लोगों का युद्ध में याद दिला दी उस अर्जुन को जिन्होंने देवताओं देवलोक देव में जाके असुरों का वध कर दिया, उस अर्जुन को साधारण जंगल में गांधी था अर्जुन का बल नहीं था कृष्ण कृष्ण का बल था, था जो मेरे मेरे जो उसमें काम कर रहा था तब मुंह लटकाए हुए अर्जुन पहुंचते है कहा पहुंचता है महाराज विष्णु के पास खबर लेके और तब तो युधिष्ठिर महाराज उसी समय युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि द्वापर कलयुग कलियुग का प्रभाव शुरू हो चुका है जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने यह धराधाम छोड़ दिया उसी समय कलयुग का प्रभाव चालू हो गया कलयुग पहले से आ चुका था लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा था क्यूँकी भगवान के चरण कमल इस पृथ्वी पर थे उस कारण से कलियुग अपना प्रभाव दिखा रहा था लेकिन जैसे ही तो युद्धिष्ठ महाराज को सब सब तरह से इस दोष दिखने लग जो लोगों में लोगों में कपट दिखा गया और सदाचार का पालन नहीं हो रहा था ब्राह्मणों का ब्राह्मण तो नष्ट ब्राह्मणों का ब्राह्मण तो नष्ट हो रहा था कोई ब्रह्मचार्य व्रत का ठीक से पालन नहीं कर रहा था इस तरह से सब तरह से दोष दिखाई दे रहे थे पृथ्वी में भूकंप आ रहे थे सुनामी आ रही थी ये हो रहा था वो हो रहा था निश्चित निश्चित महाराज समझ गए निश्चित रूप से जो डाउट था उनके हृदय में क्या भगवान से कृष्ण चले गए उसी समय अर्जुन मुंह लटकाते वहां पर आता है अर्जुन से बात करता है अर्जुन बताता प्रभु देवकी नंदन कृष्ण हमें ठक दिया बिना बताए चले गए बिना बताए चले गए तो जब भगवान चले गए तब तो पांडव ने नहीं निर्णय नहीं किया कि, हम, हम, हम कि? तो पांडवों ने भी संन्यास लेव ने भी इस पृथ्वी को सं तो पांडव के बीच सब, सब, सब लोग चले उस समय उन्होंने अपना सब कुछ महाराज परीक्षित को दे दिया मुझे मुख्य कथा परीक्षित के बारे में समझाने देने के लिए सब बताना पड़ा मुझे परीक्षित का जीवन के बारे में बताना था जब कुंती कर रही थी किसकी भगवान की द्वार जब भगवत द्वारकाचार्य समय ने थी, घटना घटी जीवित था और कुंती महारे स्तुित्रोड़े थे पांडवों का वंश खत्म होने वाला था लेकिन एक वंशज बचा था वो था अभिमन परीक्षित उत्तरा का उत्तरा के गर्भ में परीक्षित परीक्षित था और उस समय अश्वत्थामा को पांडवों का वंश खत्म करना था तो अश्वत्थामा ने छह ब्रह्मास्त्र छोड़े थे तो ब्रह्मास्त्र ऐसा आर्थ, ऐसा है है जिसका कोई तोड़ नहीं बिना सुदर्शन चक्र के भगवान के भगवान के सुदर्शन चक्र के अलावा और कोई तोड़ नहीं है तो अश्वत्थामा ने छ्रह्मास्त्र छोड़े पांच पांडवों के लिए और छठवा अश्वत्थ परीक्षित के लिए तो उसी क्षण उस समय जब भगवान थे वहां पर और वहां पर पांडव लोग थे अकस्मात जब पांच तेजस्वी बाण ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख पांडव लोग तो कुछ कर भी नहीं पाए अस्त्र कहा उठाएंगे क्या प्रतिकार करेंगे जब प्राण है बांध मारने के लिए कोई बंदूक ले उठा ले मान लीजिए कि बंदूक उठा ले तो कितना समय होगा हुँ? आपकी निशाना साथ दिया है और गोली भी चला चुका है तो कितना समय होगा आप लोगों के पास कुछ समय नहीं होगा बंदूक उठा चुकी है निशाना साफ़ सा गोली भी चल चुकी है तो गोली चलने के बाद लगने के लिए कितना समय होता है कुछ नहीं ऐसे समय में क्या कोई करेगा तो भगवान ने जब भगवान ने जब देखा कि मेरे पांडव भक्त पांडव लोग कुछ नहीं कर असा है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस पांचों ब्रह्मास्त्र को कराया निरस्त कर दिया। भगवान ने रक्षा की भक्त वत्सर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांडव को असह्य असाहय देखते कुछ भी कुछ नहीं करे तो उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की और उस समय उतरा दौड़ते हुए आ रही प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभु इस, इस ब्रह्मास्त्र से जल रही हूँ उसे जल दीजिए प्रभु लेके मेरे गर्भ में मेरे जो पुत्र उसकी रक्षा कीजिए पांडव तो वंशज है इसकी रक्षा की जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र मैं मैं जल रही हूँ तो भगवान ने सबके सामने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया भगवान के गर्भ में प्रवेश किया और उत, उस, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हुए उनकी जो कौदी कौमोदी गदा थी उस माध्यम से उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त करेश महाराज के गर्भ में रक्षा की इस तरह से भगवान ने अपने भक्त पांडवों के पुत्र तो भगवान तो की शरणागति लेने के बाद भगवान अपनी रक्षा नहीं करता। लेकिन हमारे परिवार वालों की भी रक्षा करते है ये बात है और तो परीक्षित महाराज ब्रह्मास्त्र के तेज से बच गए भगवान की रक्षा की तो वो परीक्षित महाराज जैसे परीक्षित महाराज ने राज वही राज जो पांडव ने पांडव ने शरीर छोड़ दिया सन्यास लिए बालों ने शरीर छोड़ दिया तो राजा कौन बने परीक्षित महाराज राजा बने तो परीक्षित महाराज जब थे कलियुग आलियुग आ चुका था तो एक तो कलयुग में सबसे बड़ा जो घिनौना कार्य वो है गौ की गौ हत्या होती रहती है गायों की हत्या होती रहती है तो परीक्षित महाराज एक बार दिग्विजय करते हुए सारे अपने राज्य में घूम रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल दुखी अवस्था में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे एक जो बैल था वो धर्म था और जो गाय थी वो वो पृथ्वी थी और दोनों चर्चा कर रहे थे कल्यु, क्योंकि कलयुग कलयुग आ गया और कली का प्रभाव के वजह से लोग गाय गाय गाय गाय और जो जो को को नहीं होती है जो को है है भगवान सबसे प्रिय वो यदि गौ की हत्या हो गई ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण और वैष्णव को यदि किसी ने तकलीफ दे दी बस उसका विनाश निश्चित है भगवान या काल ये सहज नहीं कर सकता की गाय कट, गाय कटी हो आज ब, आज विदेशों में जापान चाइना में बड़े बडे सुनामी आती रहती है सब होता रहता है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है वो तो होना ही है, तो गाय करती है, गाय वहां पर ऐसा होना ही है, इसलिए ये ये ये सब सब, सब चीज़, चीज़ प्रोत्साहन भी नहीं करना चाहिए तो कलयुग कलयुग आ चुका था तो महाराज परीक्षित ने कली को बुद्धिबंध तो कली को कली एक व्यक्तिगत एक पर्सनालिटी है तो जो महाराज परिषद दिग्विजय करते घूम रहे थे तो उन्होंने इस, इस इन दोनों का सम्मान सुना किसका धर्म का और पृथ्वी का और तो पता चले तो कि कली नाम कली जो प्रभाव डाल रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा तो महाराज परिषद ने कली को पकड़ लिया कलियुग को पकड़ लिया और कहा कि तू क्या समझ रहा है भगवान श्री कृष्ण चले गए पांडव चले गए तो तू अपना प्रभाव दिखाएगा कि परीक्षित अपना जीवित है और मेरे होते हुए तेरा प्रभाव यहाँ पर मेरे राज्य में नहीं चलना चाहिए तो अपना सारा प्रभाव हटा देर में मुझे तो आना ही है महाराज दे तो परीक्षित ने कलयुग को चार स्थान दिए शिल्पा जी इन चारों चीजों को मना करते है करने का नो मीट इटिंग जहां पे मांसाहर होता है वहां पर कल का रिवाज होता है सिकेशन शराब इत्यादि नहीं पीना। पी चार नरक के द्वार है। द्वारा नो गैमिंग जुआ नहीं खेलना पांडवों के जीवन से भी हमें सीखने को मिलता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए और एक जुआ खेलना ये नरक का द्वार है चौथा अवैध अवैध नहीं करना जो स्त्रीया है उनको अपने पति से एकनिष्ठ रहना है और उनकी सेवा करनी है और जो पति है उनको भी अपने एकनिष्ठ रहना है, और विवाह के बाहर ले जाना है ये चार नरक के द्वार है तो महाराज परीक्षित ने कल इतना ही कहा कि तुझे चार स्थान देता हूँ मैं ये चारों स्थान में तू तो रह सकता है तो जहाँ ये चारों चीजें होती रहती है वहां पर कली का निवास करता है कौन सी जाति से भूलेगा आप मत बोल एक एक कोई बता जिसको जैसा याद है उसको एक एक बता सकता है नो अलक ओके आप लोग को कुछ याद है आप लोग हो मेरे साथ नो मीड मीडिय और कुछ रेस्पेक्ट नो एनिसक्स उट साइड वाइफ और हजब परीक्षित से एक और रिक्वेस्ट भी कर लिया मुझे एक और स्थान चाहिए आपसे उन्होंने तो कहा गोल्ड मुझे तो सोना है इसमें भी कले का रिवाज है जिसके घर पे जिसके पास अधिक सोना है उसका भ्रमित रहता है हम लोग ऐसा पहनते नहीं है मतलब ऐसा चीज हम लोग पहनते नहीं है टेंशन लेते नहीं है तो पालन कर लेते हैं लेकिन सोना में बेटा पहन लेवास करता है उसको उसको धारण करके क्यों पंगा लेना है तो मत भ्रमित हो जाएगी तो मंगल सूत्र स्त्रियों के लिए मंगल चिन्ह रहता है तो वो ठीक है लेकिन सोना में सोने में भी कली का निवास है। आजकल लोग सोने हाँ, तो में इन्वेस्ट करते हैं। करना है कली में इन्वेस्ट कली कली कर का कला होगा उस वजह से कला उस सोने के ये पांच चीजें ऐसी कला होना ही होना है आप देखिए जिसके घर पे कोई शराब पीकर आता है उसके घर पे झगड़ा होता है जो जिसके घर पे मांसाहार है भाई तुम घर पे किसी की हत्या करके तुम खा रहे हो तो तुम्हारे तुम्हारे चेतना क्या शुद्ध शुद्ध हो जाएगी नहीं तुम्हारे चेतना भी मार काट की भावना आएगी तो घर पे झगड़ा होगा जब जुआ खेलेंगे जुआ में सारा धन संपत्ति लगा देंगे जुए में भी वही हालत है में भी झगड़ा होगा हाँ घर पे और अवैध स्त्री सर करेंगे पत, पत्नी बेचारी घर पर बड़ी और पति बाहर किसी और के साथ जा रहा है तो घर पे उससे भी झगड़ा होगा तो चार स्थान ऐसे जब कली निवास करता है ये चार स्थान अगर ये अगर अच्छे से पालन करेंगे तो आप तो उसको सत्य उसको मनुष्य कहा जाएगा तो उसको ग्रह कहा जाएगा अन्यथा उसका जीवन तो पशु जैसा तो जीवन है कहें, कहें, क्या कहेंगे क्या मनुष्य कहेंगे अगर ये चार चार चीजों का कोई पालन करेगा उसको मनुष्य कहा जाता है लेकिन ये चार चीज़ों तो पालन नहीं करता मनुष्य कह देगा उसको क्या कहेंगे मनुष्य जो पांचों चीज छोड़ दीजिए इन चारों का तो किसी तो परीक्षित है अपने पांच स्थान ले तो so, परीक्षित ने पांच स्थान कभी को दे दिए और पर परीक्षित अपना राजा करने लग गए परीक्षित के जीवन में घटी अब मैं आपको ऐसा ऐसी घटना बताना चाहता हूँ जिससे कि सारे संसार का उद्धार हो गया सारे संसार का उद्धार किस तरह से हुआ ये हम आपको बताना चाहते हैं। परीक्षित महाराज एक बार जंगल में शिकार कर रहे थे अब प्रश्न पूछ सकते कि राजा लोग शिकार भी करते हैं राजा लोग शिकार करते सलमानगंज शिकार करता होता पता लेकिन <laughs> राजा लोग पहले के राजा लोग शिकार क्यों करते थे पहले जंगलों में साधु लोग करते एक तो जो नैस्टिक ब्रह्मचारी जो बचपन से साधु है और दूसरे जो साधु बने हैं, वाणस लिया है वो लोग भी मन में रहते थे तो लोग तपस्या करते थे है ना उन लोगों के लिए उन लोग की रक्षा करने के लिए किस, किस, किसे रक्षा जंगली वन जीवों से वो एरिया जहाँ पर वो लोग रहते हैं उस स्थान में कोई भी जंगली जीव ना हो इसलिए राजा का कर्तव्य था कि वहाँ पर जो साधु लोग भजन करते हैं उनकी रक्षा करें ये राजा क्षत्रिय क्षत्रियो करते कर्तव्य था कि की साधुओं की रक्षा करें इसलिए क्षत्रिय राजा वहाँ पर जाते थे जंगलों में और शिकार करते थे तो ये उनका मुख्य इंटेंशन था स्वीकार करने के पीछे और कुछ नहीं। जो धर्मपरायण राजा थे उनकी रक्षा साधु की रक्षा कर क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि होते हैं तो उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है कि परीक्षित महाराज भूखे प्यासे जंगल में गए थे और वहां पे एक ऋषि बैठे हुए थे भगवान का ध्यान करते हुए तो महाराज परीक्षित को यह लगा की ये नाटक कर रहा है इनको तभी समाज में बैठा था जब मैं आया हूँ जब मैं आया हूँ उनके द्वार पर आपके घर पर अतिथि अरे उठ ही नाटक कर रहे हैं जब बैल मारकर भी सब कुछ करके लगा जब जान लगे कोई अतिथि आया हुआ है दगा जब खोल नहीं रहे हैं तो, तो नाटक कर रहा है तो अतिथि तो चिड़ जाएगा उसी तरह से महाराज परिषद भी चिड़ गए ऊपर से महाराज परिषद भूखे और पैसे भी थे तो महाराज परीक्षित ने वहां पर एक मरा हुआ सांप था वो सांप उन्होंने उस गले में डाल दिया गले में डाल दिया और चले उसके बाद ये जो घटना थी ये उनका एक पुत्र था श्रृंगी उस श्रृंगी के कुछ मित्रों ने देखिए और उस श्रृंगी को जाके बोल दिया श्रृंगी तुम्हारे पिताजी के साथ एक घटना हुई महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में डाल दिया। तो शिंगी को आया गुस्सा बोलने लगा कि एक कुत्तों को कब से मालिक के थाली में खाने की इच्छा हो गई एक क्षत्रिय लोग होते है एक कुत्ते है उनका स्थान द्वार पर है इनकी कैसी हिम्मत हो गई अंदर पहले तो अंदर प्रवेश कैसे किया उन्होंने और उनकी इतनी मजा की मेरे पिता जो भगवान के ध्यान में बैठे उनके ऊपर कोई धर्म, को धर्म पराय नहीं है लगता है उनको ये होश ठिकाने लाने पड़ेंगे हे मेरे मित्र अपने बालकों से कहता है मेरे मित्रों मेरा तपबल देखो तो पानी वहां पर पानी लेता है और संकल्प करता है की आज से सात दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प पाकर महाराज परीक्षित को डेगा जो महाराज परीक्षित की, की रक्षा जिस महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भो में की थी जो महाराज परीक्षित पांडवों का वंशज था जिस महाराज परीक्षित ने कलु का दमन किया वो महाराज परीक्षित को आज एक शाप मिल गया बहुत बड़ी बात थी अहाकार बच गया सारे सारे सब जगह न्यूज़ चैनल्स में आ गया कि महाराज परीक्षित विल बी डेड आफ्टर मतलब सब जगह ब्रेकिंग न्यूज हो गई अभी आज के समय में तो ऐसा मीडिया फ्री है उस समय टेली मन, मन से खबर पहुंचाई जाती थी एक साधु और दूसरे साधु से उसको में क्षमता तो तो नहीं थी कि मन के द्वारा दूसरे साधु से बात करें स्वाभाविक थी तो मानसिक रूप से सब जगह ये खबर फैलाई गई महाराज परीक्षित को श्राप ले गया है तो सब लोग सब लोग उस स्थान पर जाना चाहते जा महाराज परीक्षित थे तो महाराज परीक्षित ने अपना जब महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित उन्हें शाप मिला हुआ है, तब तो महाराज परीक्षित ने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया आज हमें पता चल जाए कि, कि आपकी एक साल की अंदर मृत्यु होने वाली है तो तुरंत हीरो बाग ने टिकट कर लेके भाई जरा देख तो दू एक साल में मरने वाला हूं थोड़ा देख तो यूरोप कैसा है अमेरिका कैसा है बैंक बैलेंस कितना देर बढ़ाऊ में डालू इसमें प्रॉपर्टी खरीद लू क्या खरीदू तो एक साल में डबल कैसे हो जाएगा अरे तुम तो मरने वाले हो भाई मरते वो तो वो ये सब ले नहीं जाना है फिर भी इतना इतना कुछ करने का प्रयास करेगा इतना करने का प्रयास करेगा कि एक साल से बदल फिर तुम्हारी एक साल में होने वाली है तो वो इंद्रिय भोगों में लग जाएगा जो जो भोग उसे नहीं भोगे उसको भोगने में लग जाएगा लेकिन ये चिंता नहीं करेगा कि अरे मैं मरने के बाद कहा जाने वाला हूं जाने। मरने के बाद मृत्यु के बाद हमारे सर क्या होने वाला है इसकी चिंता नहीं है किसी को जब तक जी रहे तब तक, तक जीरो लोन निकाल निकालकर टूर मारो लोन निकाल निकालकर अमेरिका जाओ लोन निकाल निकाल कर सब करो करो लेकिन मृत्यु के बाद क्या होने वाला है किसी की चिंता किसी को चिंता नहीं हम है हम लोग ऐसे जिले जैसे अजय अमर है मृत्यु होने ही नहीं वाली है। हम देख रहे हैं कि आसपास में कोई चाचा चाची कोई बूढ़ा बूढ़ी सब कोई मर रहा है, लेकिन हमें चिंता ही नहीं है अरे हम लोग तो अजय अमर है हमें कोई कोई खाने वाला है आज यहाँ पे जो जो बूढ़ी माता बेटी है वो लोग ऐसे विचार कर रहे थे कुछ समय पहले अरे हम तो अजय अमर है सब तरह भोग भोग लेकिन आज जब घुटने चल नहीं पा रहे हैं, जब पीठ अकड़ी हुई है जब दांत जब डुप्लीकेट दांत लगा के खाना खाना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में समझ रहे कि अरे सब कितना समय व्यर्थ चला गया जीवन का जो मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने के मिला है वो मनुष्य शरीर किसमें लगा दिया इंद्रिय भोगों में अरे इंद्रिय भोग पशु पशु पक्षियों को मिलता है तो हमारा जीवन पशु जैसा जीवन बीत गया पूरा का पूरा 70, 40-50, 70 साल की आयु बीन के लेकिन हमने किया क्या? मीटिंग स्लिपिंग एंड डिफेंडिंग लोग भी खाने के पीछे दिन भर रहते हैं हम लोग भी खाने के पीछे दिन भर रहता है लेवल थोड़ा अलग अलग है मैटिंग वो लोग भी शादी शुदा करके बच्चे पैदा करते हैं हम लोग भी वही करते हैं लेकिन उन लोग रास्ते में रहते हैं हम लोग घर में रहते डिफेंडिंग मेरी संपत्ति को रख, मे, मेरी, मेरे बच्चों की मेरी रक्षा इसको रक्षा उसकी रक्षा प्रॉपर्टी का संग्रह ये किस तरह से धन बचाने के लिए डिफेंड करते रहता है वो लोग भी करता है हम लोग भी करते हैं स्लिपिंग एंड डिफेंडिंग ये चार चीज वो भी कर रहे हैं हम कह तो हमारा ये मनुष्य शरीर में फायदा क्या जब परीक्षक महाराज मिला अब इस साल के अंदर मुझे अपना जीवन का जीवन का साक्षात करना है सर्वप्रथम क्या किया राज राजमुकुट उतार दिया राज वेश उतार दिया और क्या किया गंगा के तट पर चले गए तो हम लोगों को भी यदि भारी रूप से अगर अपना राज उनको नहीं निकाल सकते हृदय से तो निकाल हृदय से जानिए कि हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है हमारा शरीर छूटने वाला है दिन प्रतिदिन देर गेटिंग गे ओल्ड हम लोग कोई पूछते पहले उभर के आया आई एम थर्टी टू ईयर्स ओल्ड आई एम थर्टी टूर्स ओल्ड आई एम ओल्ड हम लोग मुड़े हो रहे हैं दिन प्रतिदिन एक एक दिन हमारे शरीर ये शरीर जितने समय तक है हमारे पचास साल ये शरीर रहने वाला है तो एक एक दिन उस पचास साल की तरफ जा रहे हैं हम लोग तो हमारे समय बहुत कम है और मनुष्य शरीर मिला है इस संसार बंधन से निकलने के लिए संसार चक्र से निकलने के लिए भगवान के धाम जाने के लिए भगवान को समझने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो महाराज परीक्षित ने साधु का वेश धारण किया और गंगा जी के तट पर बैठ गए और उसी समय पर वहाँ पर ये जो ऋषि मुनि था जिनको खबर पहुंच गई थी वो सारे ऋषि एक एक करके सारे देवर्श, बड़े बड़े ऋषि पर, पर परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ आ गए सब लोग वहां पर आके बैठ गए कोई तो मजा करना नहीं आए थे वे देखना चाहते थे कि एक भगवान का भक्त कैसे शरीर छोड़ता है भगवान के संकट आता, आता, तो तो आता है अपने और सामान्य मनुष्य के, तो के मृत्यु तो में बहुत अंतर होता है इतने सारे लोग मरते हैं लेकिन ये सारे देवर्षि ऋषि लोग महाराज परिषित की मृत्यु देखने के लिए क्यों आया है क्यूँकी वो भगवान को समर्पित भक्त थे अपना उन्होंने जीवन भगवान को समर्पित किया था ये देखने के लिए कैसे ये छोड़ते हैं शरीर भगवान के लिए अब क्या करते हैं तब तो महाराज परिचित प्रश्न पूछते हैं इन सारे विषयों से की महात्मा लोग मैं आपके चरण में विनंती करता हूँ मुझे ये चीज बताएगी जिसकी सात दिन में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए ये सब प्रश्न हम लोगों को भी अपने आप को पूछना चाहिए कि अरे मेरी मृत्यु होने वाली है मुझे क्या करना चाहिए प्रश्न पूछना जिसमान ने पूछा तब तो उसी समय वहां पर व्यास जी के पुत्र कृष्ण कृष्ण देवान व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं कौन आते हैं वहां पे? सुखदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं सुखदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं और सारे ऋषि लोग वहां पर तुरंत खड़े हो जाते हैं एक 16 साल का बालक वहां पर आता है और ये हजारों साल से जो जिनकी उम्र हजारों हजारों साल का काफी साल से जैसा ऋषि लोग है लेकिन ये 16 साल के सुखदेव गोस्वामी को देखकर सब खड़े हो जाते हैं सम्मान के क्यूँ ऋषुदेव के स्वी एक महाभागत है भगवान के प्रेमी भक्त है सारे ऋषि लोग महाराज परिषद से कहते हैं वो आ गया आपका उत्तर आपका उत्तर सामने आ गया है तो ये सब लोग जो महाराज परिषद ने प्रश्न पूछा तो में चर्चा करने लगे अरे ऐसा कौन सा कार्य है एक दूसरे से ऋषि लोग चर्चा करें सात दिन भगवान के धाम की प्राप्ति करना है क्या कर, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए सब चर्चा करने लग और उसी समय वहां तो पर सुखदेव गोस्वा तो सम्मान पर सारे विषय ने कहा आगे आपका उत्तर परीक्षित जी जाइए सुखदेव गोस्वामी की सरकार के जीवन का वो आपको उत्तर दे रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी को एक स्पेशल आसन दिया स्पेशल आसन सबके लिए तो आसन सबके लिए सबको तो था अब महाराज परिषद राजा तो थे नहीं कि सारा विधिवत सारी व्यवस्था करें लेकिन उसमें भी महाराज परीक्षित ने शुभ गोसम में स्पेशल आसन दिया और उनकी विधिवत पूजा की जिस तरह से भगवान की पूजा की जाती है वैसे ही भगवान के महा, महा भक्तों के करने की पूजा करनी चाहिए ऐसी पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के पश्चात महाराज परीक्षित ने शु गोसमी को वही प्रश्न किया की कि है प्रभु सात दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है तो मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए सुखदेव तो गोस्वामी कहते हैं श्रीमद भागवत श्रीमद भागवत का आश्रय करना चाहिए श्रीमद भागवत सिर्फ ग्रंथ नहीं है श्रीमद भागवत साक्षात श्री कृष्ण है जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए थे उस समय जाने से पहले वो से मिले थे प्रभा में भगवान से कहते आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद क्या आप रुक जाइए कलयुग आने वाला आप रुक जाइए तो भगवान ने कहा चिंता मत करो तब मेरे जाने के बाद मैं श्रीमद भागवत के रूप में प्रकट हो जाऊंगा तो श्रीमद भागवत मेरा ही स्वरूप है जो ग्रंथ नहीं है भगवान पुस्तक के रूप में जो अवतार ग्रहण किए है कलयुग के लिए वो है श्रीमद भागवत तो श्रीमद भागवत सुखदेव गोस्मी ने कहा महाराज परीक्षित तो, तो अनशन का व्रत में लिया था उनको तो पानी भी नहीं पीना था ना उनको खाने पीने के तो सारा कांड हुआ और आप पानी पियेंगे नहीं उन्होंने सब सात दिन बचे हैं उन्होंने तो अनशन व्रत में लिया ना कोई कुछ ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है केवल वही कार्य करना है जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के मुख से दिन रात भागत का श्रवन किया बीच में दशम स्कंध के आसपास जब भगवान कृष्ण की लाई शुरू होने वाली थी चर्चा चलने वाली थी तब माँ सुखदेव कहते हैं परीक्षित महाराज आप खा पी सी ना बोले नहीं कहू आपके मुख से श्रीमद भागवत सुनकर मेरी जो तृष्णा है तो सब खत्म हो गई है संसार को भोगने की जो लालसा है वो खत्म हो गई है मुझे मुझे संसार से कोई मतलब ही नहीं है मुझे बस किसी तरह से मुझे भगवान कृष्ण के चरण को में जाना है तो आप मुझे अधिक से अधिक श्रवन कराइए भगवान के गुणों का ताकि उनको सुनकर मेरे हृदय में जो आसक्ति जो संसार के लिए वो हट जाए और मेरे हृदय में जो आसक्ति संसार के लिए स्त्री पुत्र आदि के लिए वो हटकर कृष्ण के लिए हो जाए तो परेश महाराज सातों दिन सात रात कथा सुन लेते हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे महाराज परेश अब ये कथा में विश्राम करता है, हूँ अब, अब विश्राम का अब, अब मैं अब मैं जा, अब मैं जा रहा तुम यहाँ पर जो जो जो मैंने मैंने तुमको तुमको कथाएं सुनाई है उन सभी चरित्रों का स्मरण करो उन सभी चरित्रों का क्या करो स्मरण करो और भगवान के धाम से ले जाओ तक्षक आने से पहले चले जाओ तो सुखदेव गो स्वामी तो वहां से चले गए और महाराज परीक्षित भगवान के नाम से ले गया शाप मिला था उनको शाप गया उखाड़ेगा भगवान के भक्तों का भगवान के भक्तों की रुचि के होती है ना ऐसे किसी श्राप में सामर्थ्य नहीं है ऐसे किसी चीज में सामर्थ्य नहीं सके भगवान भक्ति जीत गयी श्रीमद भागवत जीत गया महाराज परेश भगवान के चरण को हम लोग को प्राप्त कर लिया और तक्षक ने आके केवल डेड बॉडी में चलाया महाराज परेश तो भगवान के धाम जा चुके हैं तो हम लोगों के पास सात दिन से ज्यादा ही है सात दिन से ज्यादा किसी किसी सात तो दिन से ज्यादा समय है है है अपने पास पता तो भी आप लोग तैयारी करेंगे क्या करने की तैयारी करने की समर्पण करने की भगवान से कही है भगवान से है प्रभु मैं आज तक अपने आप को भोक्ता समझता था मैं आज तक यही समझता था कि ये स्त्री पुत्र का मैं स्वामी हूं मैं आज तक यही समझा कि ये जो प्रॉपर्टी है 20-25 करोड़ की उसको मैं स्वामी हुई प्रभु ये सब भोगते भोगते भोगते होकर मैं थक गया मुझे ये सब नहीं चाहिए मैं समझ गया कि आप मैं आपका दास हूँ तो मुझे केवल आपकी दासता करनी मुझे आपकी भक्ति करनी है प्रभु कृपा करके मुझे आप मुझे अपनी भक्ति करने का अवसर प्रदान कीजिए मेरा मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर का कितना सारा समय व्यर्थ चला गया और तो थोड़ा सा समय बचा है प्रभु मुझे आपकी भक्ति में निकालना है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृपा करके मुझे अपने भक्तों की संगति में रखो अपने भक्तों की संगत जो आप जो आ, जो आपकी भक्ति करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे ऐसे भक्तों की संगति मुझे, मुझे जाओ मुझे लेकर जाओ जी तो इस तरह तो से जब प्रार्थना करेंगे तब भगवान श्री कृष्ण आपका जीवन बदल देगा और आपको भक्तों की संगति देंगे और तो आपके रिजर्व में लेकिन भगवान श्रीकृष्ण रिजर्व है कॉपीराइट उनका रिजर्व है वो तो सबको बताते नहीं अपने बारे में ऐसा नहीं कि अपने बल पर हम भगवान को समझ लेंगे भूल जाइए हजारों लाखों जनम बीत जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं समझ पाएगा भगवान को समझने का उपाय है जो भगवान के भक्त है उनकी संगति करो और उनकी कृपा से आपको क्या हम भगवान के बारे में समझने का अवसर प्राप्त होगा उनकी भक्ति भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा और ये जो बची हुई आयु है वो अच्छे भाँगे भाँगे भाँगे भाँगे तो से आप बिताइए और भगवान के धाम चले तो फिर से ये शरीर छूट जाएगा फिर से कुत्ते बंदी का शरीर मिलेगा या मनुष्य शरीर मिलेगा और मनुष्य शरीर मिल भी तो किसी माँ के घर में नौ महीने रहना पड़ेगा बाहर आएंगे तो ए बी सी डी सब सीखना पड़ेगा फिर स्कूल में जाना पड़ेगा फिर सब फिर वही सब करना पड़ेगा चलो बाहर रह गए कुत्ते बिल्ली की होली में चले गए सुवरों जैसी हालत देखिए रास्ते में सुवर पड़े रहते रहते अगर आप लोगों की इच्छा है कि वैसा सब बनने की, तो जैसा जीने वैसा कंटिन्यू करो। प्लीज अपने मेरी बातों को मेरे जो कहा उसको भूल जाइए अगर आप लोगों को उत्तर दिल्ली की होली में जाने की इच्छा है नरक में जाने की इच्छा है तो मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए लेकिन आप लोग वास्तव में अपना हित करना चाहते है ठीक है तो जो भगवान के भक्त लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं पास में प्रभु जी दिलीप प्रभु यहाँ पर जुड़े हुए, अपना तरह जुड़े हुए है तो इनके माध्यम से यहाँ पर उनके प्रोग्राम रहते हैं यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मुंबई में, में रहता हूँ भोक्ता नाम के तपस्या भगवान है हम लोग भोक्ता नहीं है एक न ईश्वर है कृष्ण आर सृत्य हम लोग सब भगवान के दास है तो भगवान के दास्ता करने में आनंद है हम हम अपने पति पति की की की की दास्ता करते तो की दास्ता करते की, की दास्ता करता है, स्त्री सब सब ही कर रहे हैं। लेकिन आस्था कोई संतुष्ट हुआ हमारी दास्ता से आप एक दूसरे की कितनी सेवा की है बच्चों ने माओ की सेवा की है माता पिता ने अपने बच्चों की सेवा की है पति ने अपनी पत्नी की सेवा की है बेचारा दिन भर मरता रहता है आता है लेकिन क्या मिलती है पत्नी दिन भर बिचारे घर में काम करती रहती है तो तो संबंधी ठीक हो जाएंगे संसार की दास्ता खूब करके देख ली क्या मिला कुछ अब जरा बचा हुआ जीवन कृष्ण की दास्ता करके देखी अब तब मजा आएगा हम लोग टेंशन नहीं लेती किसी बात का हम लोग बिंदास रहता है क्योंकि तो हम लोग कृष्ण के दास है हम लोग ने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण हमारा सब मेंटेन करता है तो हमें किसी बात में कोई टेंशन नहीं है और हमें विश्वास है कि हम ये शरीर छोड़ने का भगवान के धाम जाएंगे आप लोग भी ऐसा क्यों अपना तो जीवन दे दीजिए कृष्ण थोड़ा सा जीवन बचा है हम लोग कितना सुख है कोई टेंशन नहीं है भगवान आप लोगों की गारंटी कर रहे की भाई जो आप लोगों के पास है उसको मैंटेन करूंगा और जो नहीं उसको लाके दूंगा तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूंगा बस मेरी शरण में एक बार ठीक है तो मैं आज यही विश्राम देता हूँ